पूर्ण से पूर्णमाधा को श्लोक कोई है कितने श्लोक याद किया पांच कितने आठ है और कोई है? एक आठ श्लोक को. और कोई है आठ श्लोक बोलो जोर से बोलो प्रेरणा सुनने ऐसे बोलते समय पुस्तक नहीं देख बोलना है परसु ये एकादश का हुआ था ना और नहीं हुआ चतुर्थ चतुरशत सुप्तिम न जानाति सुप्ति का अनुभव जो करेगा जो सो जाएगा वो अनुभव करेगा जो सो गया है आगे कुछ हो रहा है कैसे अनुभव करेगा अहंकार सुसुप्ति अवस्था में सो गया सुप्त हो गया उपरत हो गया जो अहंकार उपरत हो जाता है वो तो सुप्ति को सुसुप्ति को जानेगा सुप्ति में न जान आती सो सोने उपरत होने पर जान लेगा कहता जो स्वयं अपने कार्य से उपरत हो गया सो गया व्यापार हो गया वो सुश्रुति अवस्था में हों क्या रहता है नहीं उपरत तो हो गया तो सुश्रुति का अनुभव नहीं करेगा जो सुश्रुप को अनुभव नहीं करता है जहां सुश्रुपति नहीं है वो सपन जागरण का भी अनुभव नहीं करता है जो सुश्रुति का अनुभव करता है वही स्वन का वही जागरता का अनुभव करता है मैं सुश्रुति अवस्था में सो गया सपना देखा सो so, हम जागर में ऐसा अनुभव सबको होता है मैं अभी जाग रहा हूं रात को सपना दिखाता और पहले सुसुप्त अवस्था में गाढ़ निद्रा में सो गया सुवन जागर एक में न अशुभ ते जागर असुभ कहा था जहाँ सुसुप्ति नहीं है असुभ सुसुप्त अवस्था रहित में सप्न अवस्था है या जागृत तो अवस्था है दोनों हाँ जहाँ सुश्रुति अवस्था नहीं है वहाँ सपन भी नहीं जागृत भी नहीं अहंकार में सुश्रुति अवस्था है अहंकार स्वयं सुश्रुति अवस्था में उपरत तो हो जाने से सुश्रुति का अनुभव कर सकता है जब सुश्रुति का अनुभव नहीं करेगा सुश्रुति अवस्था वाला नहीं हुआ उसमें स्वप्न और जागृत व्यवस्था नहीं है।, है नहीं नहीं तो फिर कौन सुश्रुति का अनुभव करता है किसमें स्वप्न जागृत है जागृत सपन नाम साक्षी अहम् जागृत सपन सुतने अवस्था है तीन अवस्था का साक्षी अतो अहम् अहम् तीनों अवस्था का साक्षी है।, है आप सुश्रुति अवस्था को जानते हो सपना देखते हो जागृत अवस्था तो में तो रहते हो तीनों अवस्था का साक्षी अहम् जो तीन अवस्था का साक्षी है उसका दृश्य कौन है तीन अवस्था तीनों अवस्था का साक्षी उसका दृश्य तीनों अवस्था तीन पुत्र का जो पिता है उसका पुत्र कितने है जो तीन अवस्था का साक्षी है उसका साक्षी दृश्य कौन है तीन अवस्था है तीनों अवस्था का जो साक्षी है साक्षी दृश्य आप जिस को देखते हो जिस पुष्प को देखते हो उसका रूप आप में है है जिस पर्वत को देखते हो पर्वत धुआ निकल है आप वो आपके है दृश्य का धर्म दृष्टा में है क्या नहीं दृश्य का धर्म दृष्टा में नहीं दृश्य द्रष्टा के ऊपर है जिस घड़ा को देखते हो घड़ा आपके सिर के ऊपर है या कांधे के ऊपर है हैं? भूतल सामने जो घड़ा दिखता है आपके सिर के ऊपर वो है दृष्टा के धर्म नहीं दृश्य दृश्य दृष्टा में नहीं है दृश्य का धर्म भी दृष्टा में नहीं है जिसको हम देख रहे उसमें जो रूप है पुष्प में रूप है रूप हम देखते समय हम हमारे में आ जाता है क्या पुष्प आपके सिर के ऊपर जो पुष्प पेड़ में लगा हुआ आपके ऊपर है दृश्य दंड है पत्थर है देख रहे है और पत्थर आपका धर्म है दृश्य हो गया जागर सपन सुश्रुति तीनों का आप जानते हैं जानने वाले में तीनों अवस्था है ही नहीं उसका तो दृश्य हो गया अब तो दृष्टा देखने वाला देखने वाले में दृश्य नहीं रहता है तदश दशा जागृत सप्न सुश्रुति तीन दशा है जिसमे हो वो गया तदश जो तदश नहीं वह अतदश साक्षी में जागृत अवस्था है या स्वप्न अवस्था है या सुश्रुत अवस्था है तीन अवस्था है तीन अवस्था नहीं है साखी किसी अवस्था को देखता है किसी अवस्था को तीनों अवस्था उसका दृश्य बन गे तीन अवस्था में से कौन सी अवस्था साक्षी में है कोई नहीं है। साक्षी हो गया अत दश तदश नहीं ता दशा यश दशा उसमें है अवस्था नहीं है अतदश अतो अहम अत दसथ, मैं उनके द्रष्टा हूं साकी हूं इसलिए मेरे में ये अवस्था नहीं है अवस्था कल्पित तो है जो कहते मैं सपना जाकर सुश्रुति को देखा उसका दृश्य है वो देखने वाला है सुप्तः सुप्तिम न जाना आती श्लोक अर्थ है देखो टीका यह सुपत सुप्तिम न जाना जो सो गया ऊपर तो हो गया और सुश्रुति का अनुभव नहीं करता है सुश्रुति अवस्था में ऊपर तो कौन होता है अहंकार अहंकार उपरत हो जाने के कारण वो अहंकार सुश्रुति को नहीं जानता है न जान तिकार न जानता है ज्ञान है न व्यक्ति वो कौन है जो सुश्रुपति को नहीं जानता है वो कौन है सो अहंकार अहंकार है वोप्त वही अहंकार ही सुप्त है सुश्रुति अवस्था वाला है सुश्रुति अवस्था वाह न अहंकार नहीं व आत्मा अहंकार का अहंकार सुश्रुत अवस्था का दृष्टा नहीं है सुश्रुत अवस्था वाला है वो देखने वाला नहीं है आत्मा आत्मा सुश्रुत्र अवस्था वाला नहीं है क्योंकि वो तो उसको देखता है सुश्रुति तात्कालिका ज्ञान साक्षतया जागरूक होता तो दी सुश्रुति अवस्था में आत्मा रहता है क्या करता है सुसुति का साखी सुसुति तात्कालिक सुश्रुति अवस्था में रहता है अज्ञान अज्ञान जागृत अवस्था में रहेगा जागृत अवस्था में अज्ञान है सप्न अवस्था में जागृत सुसुति सुन अवस्था में अज्ञान है आवरण अज्ञान कारण है जागृत स्वप्न में विक्षेप है आवरण तो अज्ञान तीनों अवस्था में है कारण उसका कार्य विक्षेप अन्य ग्रहण भ्रांति ज्ञान भ्रांति ज्ञान है जागृत अवस्था में और सप्न अवस्था में सुश्रूच अवस्था में भ्रांति ज्ञान नहीं है किंतु भ्रांति ज्ञान का कारण अज्ञान है सुश्रुति अवस्था में अज्ञान रहेगा और भ्रांति ज्ञान का कारण आपके जितने काम कर्म सब वहा अज्ञान में लीन होकर के अंतकरण लीन होकर के रहता है उसी अज्ञान को जानने वाला है आत्मा साखी न किंचित अवेदिशम सबका अज्ञान का साखी है आत्मा न किंचित किंचित न अवेदिशम किसी का ज्ञान नहीं रहा सबका अज्ञान था सुश्रुत्र अवस्था में किसका अज्ञान रहता है सबका अज्ञान सबके अज्ञान का साक्षी है उचित काल में रहने वाले तात्कालिक का। सुशित अवस्था में रहने वाले अज्ञान का साक्षी साक्षी होकर के आप रहते सुशित अवस्था में आप सुश्रित अवस्था में रहते कोई हाँ सुश्रुति का साक्षी रूप से रहते स्थूल सर नहीं सो जाता है निजेश हो गया कि जहां कहाँ में लट गया नींद लगी किंतु आत्मा जागरूकता जागता रहता है इसलिए आत्मा सुश्रुति अवस्था वाला नहीं वो तो देखने वाला जो देखने वाला है उसका दृश्य होगी गई अवस्था दृश्य उसमें नहीं है तत अशुभ अशुभ का क्या अर्थ है जिसमें सुश्रुति अवस्था नहीं है सुश्रुत्र अवस्था जिसमें नहीं है आत्मा में सुश्रुति अवस्था है नहीं तो उसमें स्वप्न जागृत भी नहीं अशुप सुश्रुति अवस्था रही थे जिसमें सुश्रुति अवस्था नहीं है सुश्रुति के साखी है आत्मा उसमें सुश्रुति अवस्था है साखी दृष्टा में दृश्य नहीं है सुश्रुति अवस्था रही थे सुश्रुत अवस्था रही तो कौन है प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्मा नहीं अवस्था रही थे प्रत्येक आत्मा में स्वप्न जागरू न भवत जहाँ सुश्रुत अवस्था नहीं वहाँ स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था दोनों नहीं तो फिर आत्मा में कौन सी बता रही कोई नहीं तय तो सुस्रुप्त अवस्था समान आश्रय तो जागृता है वही सुश्रुति अवस्था में था वही सपने देखा था इसे सुस्रुप्त अवस्था समान आश्रय जहाँ सुश्रुप अवस्था है उसी आश्रय में भी जागृत अवस्था और सपनावस्था तो जागृत सपना दोनों अवस्था का आश्रय एक है अलग अलग है असुशित अवस्था का आश्रय तीनों अवस्था का आश्रय एक है तीनों अवस्था को जानने वाला अवस्था विशिष्ट वो नहीं है अवस्था को प्रकाश करने वाला आत्मा है हेतु दूसरे हेतु भी कहते हैं, जागृत सपन सुश्रित नाम साखी जागृत सपन सुश्रित तीनों को देखने वाला मैं हूं यह तो जागर सपन सुश्रुतनाम साखी साक्षी का दृष्टा है साक्षात दृष्टि संज्ञाया, साक्षात देखता है प्रमाण व्यापार के बिना देखने के लिए आंख आदि चक्ष आदि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है साक्षी प्रमाण व्यापार के बिना ही को प्रकाश करता है अतो अहम आत्मा मैं आत्मा कैसा हूं अतदश तदश नहीं है तदश कौ ता दशा यश ते ता, मतलब ता बहुवचन कौ दशा ता का जागर सपन सुस्रुत जागर सपन सुश्रुति तीन दशा जिसमें है उसको कहेंगे तद दश ता का जागृद आद्या जागृत आद्या आसान दशा नाम वो दशा हो गये जागृद आदि से कितने बना जागर सपन सुश्रुति तीन है दशा जिसमें दशा का क्या अर्थ है अवस्था यस्य सत्तदशः तदश कौन होगा बताओ तदश कौन है? अहंकार है तदश न भवती तो जो तदश नहीं है उसको क्या कहेंगे अत दस न नबती तो अतदश अत का अर्थ जागृद आदि अवस्था रहित जागृत स्वप्न संस्कृति अवस्था से रहित कौन अवस्था रहित बा प्रत्येक आत्मा जागृत सपन सुश्रुति तीनों अवस्था से रही था अत्र अनुमान विवक्षितम ये श्लोक तो कह दिया श्लोक में अनुमान है विवक्षित है इष्ट है वक्तुम इष्ट इसको मन में रख करके श्लोक रचना करते हैं ग्रंथकार आत्मा जागृता अवस्था न भवती आत्मा में जाग्रत सपन सुश्रुति अवस्था तीनों नहीं है क्यों नहीं क्यूंकि तीनों का ही दृष्टा है जागरदादी अवस्था साक्षी तो जो जिसका दृष्टा होता है और दृष्टा में दृश्य नहीं रहता है दृश्य तो अलग है द्रष्टा उसको देखने वाला दीप जिस घट को प्रकाश करता है वो घट दीप के ऊपर आकर रहता है और दीप का प्रकाश से प्रकाशित तो होता है साक्षी के प्रकाश से प्रकाशित ते है तीनों अवस्था तीन अवस्था से तीनों अवस्था का साक्षी में कोई अवस्था नहीं है यो यथ साक्षी न सत धर्मवान जो जिसको देखता है वो तद धर्म वाला नहीं होता है जिसको आप देख दो घट को देख दो पर्वत को देख दो आप पर्वत धर्म वाला है या घट धर्म वाला है तत् धर्म वाला नहीं होता है यथा घट साक्षी न घट धर्मवान घट को देखने वाले में घट रहता है घट साक्षी घट धर्मवान भवती घट साखी न घट धर्मवान जिस प्रकार घट के साखी घट धर्म वाला नहीं इसी प्रकार जागर सपन सुरश्रुति का साक्षी क्या होता है जागृत अवस्था वाला सपन अवस्था वाला सुरश्रुति अवस्था वाला नहीं होगा जागृत सपन सुरश्रुति तीनों अवस्था इसमें नहीं रहेगी तदुक्तम अनर्थ नाम सर्वज्ञात मुनि भी ये सर्वज्ञात मुनियों ने कहा मुनि ने कहा संक्षिप शारीरिक ग्रंथ है ग्रंथकार का नाम क्या है सर्वज्ञात मुनि नाम रखते नाम का भी कोई अर्थ होता है कभी कभी नाम तो कुछ है अर्थ उसका विपरीत है बहुत बहिर्मुख है वैराग्य नहीं उसका नाम है वैराग्यानंद ना <laughs> बिल्कुल ज्ञान नहीं है ज्ञान आनंद ना नाम के साथ अर्थ का संबंध होना चाहिए इसलिए नाम जिसको गुरु नाम देते हैं उस अर्थ को सार्थक करना चाहिए ये जो नाम है सर्वज्ञात मुनि है ये अनर्थ का नहीं अन्वर्थ अनवर्थ नाम अन मतलब अर्थ से योग्यम अनवर्थम अर्थ वाला नाम है अनवर्थ है मतलब अर्थ वाला अर्थ वाले नाम है इसका अर्थ है ये स्वयं सर्वज्ञ है सर्वज्ञात मुनि है सर्वज्ञ रूप इसे अन्वर्थ नाम, अन्वर्थ नाम जिनका नाम अन्वर्थ है, अर्थ वाला है सार्थक अन्वर्थ नाम सर्वज्ञात मुनि भी सर्वज्ञात तो मुनिओ ने कहा जो कि स्वयं सर्वज्ञ मंत्र का नाम सार्थक ऐसे उन्होंने कहा है तीस्रोपिचित्रृश्य भूता दूरे चका सी मतेर्बिवत आविष्टिरोन धर्मतयावस्ता क शकर विमला चिदी तीस्रोदनोस्तव्यूता तेसरोप्य अवस्था तीन अवस्था चिदघन तनु तव दृश्यभूता तुम क्या हो चिदघन चेतन का घन है चित्त घन है तनु स्वरूप जिसका तुम्हारा स्वरूप क्या है चितन का घन जैसे लोह का घन है लोह ही लोह है नमक है, है आपका स्वरूप चेतन का घन खाली चेतन ही चेतन है ऊपर नीचे वाय ड विचारा केवल चेतन चेतन है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं ज्ञान चित घन स्वरूप तुम हो तुम्हारे दृश्य भूता दृश्यभूता कौन है तीनों तीसरा तीसरो तीनों अवस्था जागर सपन सुषुप्ति तीनों अवस्था तुम्हारे दृश्य होगे। दूरे चका सती होता है तीनों अवस्था दृश्य जैसे पर्वत दूर में दिखता है तीनों अवस्था दूर में कहने का अभिप्राय तुम्हारे में नहीं है और दृश्य दूर में दिखता है मते बुद्धि में बहिरे बतावत तुमसे बिना बुद्धि में दिखती है तीन अवस्था जागृत सपन सुश्रुति आविर्ष तिरुभ धर्म तरह है अवस्था ये अवस्था कैसे कभी आविर्भाव होता है कभी तिरुभाव हो जाता है कभी अवस्था प्रकट हो जाता है कभी छिप जाता है जागृत अवस्था भी है अवस्था चल के स्वन अवस्था गई सपन अवस्था गई सुश्रुति अवस्था आ जाती है आविर्भाव प्रकट हो जाना तिरुभाव छिप जाना ये जो तीन अवस्था है आभिश तिरुभावन धर्म ते अवस्था कह शंकर विमल चिद तब आभी तब क्या के? आभी तबा भी में कितने पदे तबाभी कितने पदे दो पता एक तब और एक आभि आभि किस शब्द के रूपे है इदम शब्द का आभि आभि का, का भी अवस्था भी इन अवस्था के साथ जो आप विमल चिद चेतन स्वरूप हो आपका कहा शंकर मिश्रण कहाँ होगा संबंध कैसे होगा चेतन स्वरूप है आप असंग चेतन चिद स्वरूप आप हो इन अवस्था के साथ कैसे शंकर मिलने होगा जो अवस्था आविर्भाव तिरुभाव होने वाला कभी रहने वाली कभी नहीं रहने वाली परिवर्तनशील उसका विमल शुद्ध चैतन्य के साथ संबंध है ही नहीं है तुम्हारा दृश्य है, है इसे आत्मा में कोई अवस्था नहीं है आत्मा नित्य है अवस्था अनित्य है।, है कभी कोई अवस्था रहती कभी कभी नहीं रहती आविर्भाव तिरुभाव होने वाला आत्मा के साथ उसका संबंध है ही नहीं है दृश्य रूपे आत्मा मत मत बुद्धि के ही ये दृश्य रूपे है चित्त घन स्वरूप आत्मा में ये अवस्था है ही नहीं है इसलिए ये जो शंका हुई थी आत्मा जागृत स्वप्न सुश्रूचित अवस्था वाला ये नहीं है तीन अवस्था आत्मा में नहीं है तीन अवस्था को देखने वाला ही आप है विचार करेंगे मैं कौन हूं सारा जागृत अवस्था का दृष्टा जागृत अवस्था में जितने गेय पदार्थ है किसी भी ज्ञ पदार्थ आपका स्वरूप नहीं कोई भी ज्ञान पदार्थ उससे विलक्षण है जितने ग्यय ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष देखो अनुमान के द्वारा हो किसी प्रकार जिसका ज्ञान होता है ये ज्ञेय हो गया आपसे भिन्न है सारा जागृत जैसे सपनावस्था में आपने सपना देखा जगने के बाद सपना पदार्थ कुछ आता है कुछ नहीं सपने के दृष्टा आप रहते हो पूरा स्वप्न अवस्था से आपका कोई संबंध नहीं असंग है इसी प्रकार जागृत अवस्था में आप जो सपनावस्था में जाएंगे क्या साथ में लेकर रह के रहता है कुछ नहीं भोजन पेट भर के खाए है सपन अवस्था रोता है भूखा हूं कुछ नहीं इसी प्रकार जागरूक सपन सुश्रुति अवस्था तीनों अवस्था दृश्य है आत्मा के साथ किसी का संबंध नहीं है आत्मा किस अवस्था में रहेगा तीनों अवस्था में रहेगा नहीं रहेगा आत्मा तीनों अवस्था में रहेगा नहीं रहेगा हाँ अवस्था नहीं अवस्था परिवर्तन वाला मित्या है नित्य रहने वाला आत्मा यही विचार करे जागृत सपना सुश्रुति तीन अवस्था से विलक्षण में हूँ तीनों को प्रकाश करने वाला तीनों को देखने वाला चेतन ज्ञान रूप जागृत आदि अवस्था लक्षण पर्यालोचना अवस्था संबंधित जागृत अवस्था आदि से सपन अवस्था सुश्रुति अवस्था के लक्षण जो विचार करेंगे ये भी निश्चय हो जाता है आत्मा का किसी अवस्था के साथ संबंध है नहीं संबंध नहीं है विज्ञान विरति सप्ति तप्न जागरहू तत्साक्षण कथ में श्यूर नित्य ज्ञान से सुस्रुप्ति क्या है विज्ञान विरति विज्ञान विराम हो जाना उपरत हो जाना ये सुस्रुप्ति है जागृत अवस्था में कुछ ज्ञान होता है रहता है कुछ ना कुछ चिंतन करते रहते हैं ब्रह्म ज्ञान नहीं हो शास्त्र ज्ञान नहीं हो व्याकरण ज्ञान नहीं हो ज्ञान नहीं रहता है बहुत रहता है बहिर्मुख ज्ञान सारा देश ब्रह्मांड का चिंतन ज्ञान सपनवता में ज्ञान रहता है हैं कम सपनवथा में ज्ञान है वो ज्ञान जो ऊपरत हो जाता है समाप्त हो जाता है तो सुख है सुश्रुति अवस्था में किसी का ज्ञान होता है ज्ञान हो तो सुश्रुति नहीं होगी विशेष ज्ञान नहीं होता है स्वरूप ज्ञान रहेगा आपका स्वरूप जो ज्ञान है अवस्था में रहेगा, रहेगा, दो ज्ञान है, एक सामान्य ज्ञान स्वरूप ज्ञान और एक होता है विशेष ज्ञान विशेष जो ज्ञान है अंतकरण के द्वारा और अन्य संबंध से होता है वासना के द्वारा जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में विशेष ज्ञान होता है विशेष ज्ञान होता है समझे नहीं है क्या करता नहीं है वो तो ऐसा होते तो थोड़ा तो सबको मालूम हो गया वेदांत तो, इतने दिन से सुनते क्या बार बार उसको सुनना है थोड़ा अपना चिंतन करो ब्रह्मांड का चिंतन वही अच्छा लगता है ना सुनने के लिए कष्ट होता है और अपना मन से चिंतन करो सारा ब्रह्मांड घूमते जाओ मनोराज्य जागृत अवस्था में विशेष ज्ञान है सपन अवस्था में भी विशेष ज्ञान है सुश्रुति अवस्था में सामान्य ज्ञान रहेगा विशेष ज्ञान नहीं रहता जागृत अवस्था में सामान्य ज्ञान है या विशेष ज्ञान है सामान्य ज्ञान हैं? सामान्य ज्ञान भी है चिद्रूप ज्ञान भी है विशेष ज्ञान भी है सामान्य ज्ञान वही है जो जागृत सपन सुस्ती तीनों को जानने वाला आपका स्वरूप आत्मा वही ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म स्वरूप ज्ञान दृष्टा का स्वरूप जो ज्ञान है ज्ञप्ति ज्ञान है अपना स्वरूप आत्मा जो ज्ञान तीनों अवस्था में है किन्तु विशेष ज्ञान होता है भ्रांति ज्ञान जागृत अवस्था में और सपनावस्था में सुश्रुति अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं होता है विशेष ज्ञान की विरति है विशेष ज्ञान की विरति मतलब विराम अभाव उपरती हो जाती ज्ञान नहीं होता है इसका नाम सुश्रुति है सोने के लिए प्रयास किया लेटा लेटा, लेटा नींद नहीं लगती नहीं तो कुछ ना कुछ सपने देखने लगा फिर जग गया फिर सपना दिखने लगा गाढ़ निद्रा नहीं होती तो उसको कहते हैं वो सुश्रुति नहीं है ऐसा होने से आराम नहीं होता है थोड़े देर गाढ़ निद्रा हो जाए सफन नहीं हो बड़ा अच्छा नींद जब ये सो गया उठा चार बज गया ठीक देखा तो चार बज गया खुश है अच्छा नींद हो गई और कभी सो करके कर देखा उठा तो ग्यारह बजा है फिर थोड़े देर बाद देखा डेढ़ बजा है फिर थोड़ी देर देखा ढाई बजाए नींद नहीं होती है घंटी सुनाई पड़ती है नींद नहीं होती नींद सबकी नहीं होती है निद्रा तो घंटी सुनते रहते हैं रात भर विशेष ज्ञान जब तक है तब तक सुश्रित नहीं है और सुश्रुत हो जाए तो घंटी पता चलेगी चार बजे बड़े घंटी जितने बजाए तो भी पता नहीं चलता है आरती हो जाती है पास में रहने वाले को पता नहीं चलता है दूर की बात क्या है मंदिर के पास रहने वाले को आरती हो गई वेद पाठ हो गया तो भी नहीं पता चलता है सुश्रुति गाढ़ निद्रा अरे कोई कोई प्रमाद करके जान बुझ नहीं कहते अलग बात है कभी कभी पता ही नहीं चलता है गाढ़ निद्रा सुश्रुति अवस्था उसमें कोई विज्ञान नहीं ज्ञान नहीं रहता है विज्ञान विरति सुश्रुति ये लक्षण है सुश्रुति अवस्था का लक्षण जिसमें कोई इच्छा नहीं कोई सपना अन्यथा दर्शन नहीं होता है एक होता है अज्ञान एक होता है भ्रम ज्ञान राज्य में आपको सर्प दिखता है सर्प का ज्ञान है भ्रम ज्ञान उसका कारण है रज्जु का अज्ञान रज्जु का अज्ञान होने से ही सर्प ज्ञान हुआ सर्प ज्ञान का कारण क्या हुआ रज्जु के अज्ञान रज्जु ज्ञान है तो सर्प ज्ञान हुआ किंतु तो अज्ञान मात्र से सर्प ज्ञान होगा अज्ञान मात्र से नहीं सस्वत में अज्ञान आपके स्वरूप का अज्ञान है भ्रम ज्ञान नहीं है भ्रम ज्ञान जब हो जाता है जागृत नहीं तो सप्न ब्रह्म ज्ञान जब होता है अज्ञान रहेगा नहीं रहेगा जब आपको सर्प दिखता है उस समय रज्जु का अज्ञान है या नहीं रज्जु का अज्ञान नहीं रहेगा तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु का अज्ञान सर्प ज्ञान में भी रहता है इसी प्रकार जागृत अवस्था में सपन अवस्था में जब आपको भ्रम ज्ञान होता है आपके स्वरूप से भिन्न प्रपंच का ज्ञान होता है उस समय भी भ्रम ज्ञान का कारण कौन ये अज्ञान रहता रहता है सुश्रुति अवस्था में भ्रम ज्ञान का कारण अज्ञान रहेगा जागृत अवस्था में सप्न अवस्था में भी भ्रम ज्ञान का कारण अज्ञान रहता है अज्ञान तीनों अवस्था में किंतु विशेष ज्ञान विज्ञान केवल जागृत सप्न दोनों में सुश्रुति में विज्ञान की विरति होगी और सप्न जागर क्या है तजन्म स्वप्न जागरू विज्ञान का जन्म विज्ञान की उत्पत्ति विज्ञान का विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान चेतन ज्ञान आत्मा और विशेष ज्ञान रूपर से घटपट आदि ज्ञान प्रपंच ज्ञान यही जन्म ज्ञानी की उत्पत्ति विशेष ज्ञान होने लगा तो सपना बता नहीं तो जागृत होता सुश्रवता तो नहीं है और आत्मा क्या है तो साक्षी है जागृत सपन सुश्र तीनों का साक्षी, विशेष ज्ञान को भी जानता है ज्ञान के अभाव को भी जानता है अज्ञान को, तो तो को, को जानता है कता न किंचित अभी दिशम तीन न मैं उसका साक्षी हूँ किसका साक्षी हूँ जागृत सपन सुश्रुति तीन अवस्था का साक्षी हूँ नित्य ज्ञान से नित्य ज्ञान रूप है साक्षी जो होगा यदि ज्ञान रूप नहीं होगा दूसरे को प्रकाश करेगा स्वयं प्रकाश रूप नहीं होगा तो घटो को प्रकाश करेगा साखी स्वयं ज्ञान रूप से ही तीनों को जानता है जागृत सपन सुस्ति साक्षी नित्य ज्ञान रूप है उसका अभाव कब होता है जागृत अवस्था में रहेगा साक्षी सपन अवस्था में तीनों अवस्था में रहने से नित्य ज्ञान हुआ स्वरूप जो नित्य सामान्य ज्ञान है वो नित्य है कौन सी अवस्था नित्य है जागृत अवस्था नित्य है सपन अवस्था सुशित अवस्था जो कभी रहे कभी नहीं रहे वो नित्य नहीं है तीनों को जानने वाला साक्षी कभी रहता है नित्य होगा हाँ नित्य ज्ञान से तो साक्षी न कथम ते त्रयसु तीन कैसे होंगे तीन कौन है जागृत सुषुति सु मेरे में कैसे रहेंगे मैं तो उन तीनों का साक्षी हूँ और नित्य ज्ञान रूप हूँ नित्य ज्ञान साक्षी में ये तीनों अवस्था नहीं है अवस्था एक अवस्था में ज्ञान का विरत विशेष ज्ञान का अभाव कब सुश्रित अवस्था में ज्ञान का विशेष ज्ञान का अभाव और जागृत अवस्था में विशेष ज्ञान रहेगा सप्न ज्ञान में रहता है तवन जागरण तम के तत्पर से क्या लेना विशेष ज्ञान विज्ञान विशेष ज्ञान का जन्म स्वप्न अथवा जागर तत्साक्षी न ष्टी नित्य ज्ञान से उसका साक्षी नित्य ज्ञान में हूँ मेरे में कथन तेतरे तीनों कैसे रहेंगे अर्थात तीनों मेरे में नहीं है कौन नहीं है जागर सपना नहीं है ओम पूर्ण मद